एकादश परेद काशीपुरोद्या भक्तसि श्रीरामकृष्ण काशीपुरोद्या तदुपरीस्थ प्रकोष्ठ शय्याप अस्त प्रकोष्ठे शशी तथा मणि श्री प्रभुमणिइंगितेन आदिशतिजन कर्जति अपराह्नला पंचषडवादन मित सोमसर चैत्रमासीय चढ़कसक्रांति वसंती महाष्टमीपूजा चैत्रशुक्लामी चैत्रमास से एक दिवस एप्रिलसो दिवस षडश्युतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे फल्या चढ़कोत्सव श्री प्रभु एक भक्त चढ़कमेला किंचिक वस्तु क्रेत अत भक्त प्रत्यागतः, किम-किम प्रगता श्रीरामकृष्ण कि आनीत भक्त वाताख्यमीठ स्फीदर साकमीठेष एकताम्रमुद्राल्यक बटीयंत्र पादयस का धारणी शाककर्तरी दिवतामुद्रामक दर्वी दिवताम्रमुद्रामूल्याम छुरीका क भक्त द्विताम्र मुद्रा श्री राम कृष्ण न दत्वान्हींमकृष्ण श्रह यहातरी आनय महोदय नीचे पर्यटन अस्त नरेन्द्रताक प्रत्यावृत गिशोष से गृह तथा अपर स्थानी आगछता अदय आवाम मंसाधिकक भूरिभुत नरेन्द्र अद मानसम् बाहुल्य नीचे अवतीर्ण तपसि प्रवर्तस्व मटर्मोद प्रति किं कायस मनुष्य कैंकर्य सात्व शरीरमनसी नामक अन्द्या संप्राता उपस्थित उपरीस्थित प्रकोष्ठे तथा अनेसु स्थनस सु आलोक प्रज्वालि श्री प्रभु सयायाम अस्ति प्रभुशय्या सन् उपिश अस्त जगन्मा चिंता करोकी अग्रत अपराधभ स्तव पठती फकिरो से पुरोहित वंशीय प्राग्देहस्थो यदयुगम नाश्रिताजिह तेना कीर्ति कीर्तिगैर्जर जनबाध्यमो बलिष्ठ स्थित जन्म नो पुनरिह भविता क्वापि सेवा, सैवा क्षतभ्यो पराध प्रगटित वदने काम रूपे कराले इत्यादि प्रकोष्ठे शशिमणि तथा अपरे दैयकभक्ता वर्तंते स्तव पाठ सह अभव प्रभु श्री राम कृष्ण अति भक्ति भावेन वीजती। श्री प्रभु नमस्क मणिवीजतिितेन तम वद पाषाणमें वर्तूल भजनम आनेयुक्त आत्मय वर्तूल आकृतिशयतपादुधारणसम श्वेत पाषाण मणि आम महोदय श्रीरामकृष्ण सू, सूपा स्वाद आमिसस्य इव प्रतीय द्वाद परेद ईश्वरकोटे किं कर्मफल प्रारब्धमस्तवा योगवाशिष्ठ पर मंगलवास रामनवमी वैशाख से प्रथम दिवस एप्रिलसो दिवस षशीतुतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे प्रातः कालः प्रभु श्रीरामकृष्ण उपरीस्थे प्रकोष्ठ शय्याप अस्था अठवाद नववादन मिता मणि रात्रिवास कृतवात कृत गंगा वगन सम्य श्री प्रभु प्रणमती रा दा सणम्य उपष्टवां रामः पुष्पाल आनीतवा था श्री प्रभु निवेदित अनेक नीचे उपा सी दैएक जी प्रभव प्रकोष्ठे सी राी प्रभु सह आलपतिमकृशं पश्यसम भवता सर्वुन रोग विषे सर्वाला प्रादुर्भवु श्रीरामकृष्णा तथा संकेम पृतिलाप अभी प्रादुर्भवेत, श्री प्रभो चटप पदुका अस् पादपीडा वैद्योराजेन्द्रदत्त पिरीप्ञापय प्राह सवांचित प्रधाना आनष्यति प्रभो पादपरिमापो गृह एकदुका इदानं बेलूर मठे पूज्य श्री श्रीरामकृष्ण मणि प्रति सीत करो कव अस्वय वर्तूलभाजन मणि तत्थि अस्पय भाजनम आने कलिकाता या श्रीरामकृष्ण कथयती इदान मणि महोदय नएते सर्वे ग्छा एक गा मणि नूतनपण समवायस जोड़ाशाको चतुष्पथे एकस्मा शुभ्र पाषाणमूलभाजन वेला दिवर्मता जताशीपुर प्रत्याृत तथा श्री प्रभोसमीपमे प्रणम्य वर्तूलभाजन स्थापित श्री प्रभु श्वेतवर्तूलभाजन हस्ती पश्य वैद्यो राजेन्द्रदत् गीताखा हालदारपरे अभी केचन सामगता प्रकोष्ठे राखाला शशि कलीय नरेन्द्र इदयो भक्ता सी समस्त विषय समस्तवाता गृहवतंत श्रीनाथवैद्य मित्री प्रति एवं प्रकृत्यधीना कर्मफल कोपेक्षि नमर्थ प्रारब्ध श्रीरामकृष्ण कथम तम कीतन क्रिय चेत तचित क्रीय से चे तरण चेतनाथ महोदय प्रारब्ध क्व गे पूर्वपूर्वजन्म कर्म श्रीरामकृष्ण किचितुज्यते पर तमो गुणेन अनेक कर्म पाश छिद्यकसर पूर्वजन्मन कर्म करना सप्तजन्मसु काल्व निश्चित आसी किंतु स गंगास्ना गंगा गंगास्ना मुक्ति तर जनस चक्षु यहां काण्ड आसत तथा स्थित किंतु अवशिष्टा यहाँ षड्जन्मा न अभवं श्रीनाथ महोदय शास्त्रे तु अस्ति कषा कर्म फलोपक्षेण से साम्यम नीनाथवैद्यो विचाराथम उ श्रीरामकृष्ण मणि प्रति ब्रूहिभो कोटेह तथा जीव कोटेह जीवकोटे बहुतरो भेद कोटेह अपराधो नवयोह मणि तुषि वर्तते मणि राखाल प्रतिवधति तं ब्रूहि कियत्न वैद्या प्रस्थिता श्री प्रभु श्रीयुक्तराखाल हालदारेण सह आलपति हालदारीनाथवैद्यो वेदातर्चा कुरते योगवासी पठती श्रीरामक संसारी सता सर्वस्वतम न शुभाय कक्त कालिदासनाम सजन सोप वेदातर्चा कौती किवहार द्वारा नट्टस्व श्रीरामकृष्ण सहां मयाम पुनः व्यवहार राखाला जनायी स्थान मुखोपाध्याय प्रथम तो दीर्घ दीर्घवाचं व्यातवा तत अतः सम्य अवगत अहम यदि स्वस्थ स्था तै सह अकम अकमतिलाद किय कामजयदर्शना प्रभो श्रीरामकृष्ण से रोमच हाल दार अनेक ज्ञान दृष्टि भक्ति बोलती चेत स्याम, तत दिने एकाम वाचम तत भवान तद्दी एकांवाचं मनसी निधा साग्रहं किम किम हाल हालधादार महोदय बालके एकयाते अवदत यदिंद्रिय श्रीरामकृष्ण आम भो तस्यसी नरेन्द्र विषयबुद्धिलेश अभी न प्रविष्टा स वदती क्याम की ते मणिप्रति हस्तेन पीक्षस्व मम रोच कामो नास्थावस्था संस्मता श्री प्रभो रोमचो यमो ना तश्वरो वर्त एक वचन संस्मृत किी प्रभो ईश्वरदीपन होती राखाल हालदार स्कवा श्रीरामकृष्ण इदानम भक्तस उप अस्त उन्मत्ता द्रुम अत्यर्थम उपद्रव कौत्मिया मधुरा भाव उद्या आगछति धाती च्री प्रभो प्रकोष्ठ सगछति भक्ता प्रहरती अभी किंतु तेनाली न निवृत्ता शशि उन्मत्ता एश् आग्छति चेद अभि विताडी अभिघातेन विताड़मी श्रीरामकृष्ण सकुण स्वरेण च प्रस्थाला पूर्व पूर्व अपरे पंच जकाशं आग्छति चेत मम ईर्षा अभवत तत अम ज्ञापित मद्गु श्रीजगद्गु त्र भलमस्कते आगता शशि तक किगसमे कथम अभी चादृश उपद्रव राखाला उपद्रवर्वे कुरे कि सतीपा आगतव तस्में कि वह क्लेश न द्तव नरेन्द्रादय पूर्व कीदृशा आसन किये विवाद अकुव शशि नरेन्द्रो ये मुखे न अवद कर्मण अभी तद अको राखाल वैद्य सरकारों बहुकमी तस्में उत्तवा विचार्य चेत न कोपोषा श्रीरामकृष्णराखाल प्रति सस्नेह अभी किंचितिद्द भोक्षसे राखाल ना काल भोक्षे श्रीरामकृष्ण मणिम प्रति संकें कौती अोक्षसे राखालायश्यता भो अवता उच्यते श्री प्रभु पंचम वर्षीय बालक इव दिगंबर सन सभक्त उपेष्ट अस्त अस् उन्मत्ता उत्थाय प्रकोष्ट द्वार समीपे दंडा अभवत् मणि शशि प्रति नीचस्वरेण नमस्कृत्य गमनाय ब्रूहि कृत गर्हन शशि उन्म अवतारयत अदय नववर्षारंभ स्त्री भक्ता अनेके सगता श्री प्रभु तथा श्री श्रीमातर प्रणतव आशीषं गृहवत श्रीयुगबराम से भार् मणिमोहन भार् बागार्थ्मी तथा अन्या अनेक्तस्त्रीय सगता कचन सदी सहिता सगता श्री प्रभु प्रणंत उपरीत प्रकोष्ठ आगता काशन श्री प्रभो पादपदुचूर्ण चह भक्ता नवदसवर्षदेशीए क्री प्रभ्रवयत शमेत कव शाम क्लुत्यायाम प्रत्यार्तम आया कृंदा हसा क्विया सदा भाविया भोतथ गानम हरे हरे वद रे वीणे गानम असौ आयाति किशोरी अद पश्यव वक्रनयनों वंशीधारी गान दुर्गा नाम जप सदा रने मम दुर्ग में श्री दुर्गा विना क उधरेत श्रीरामकृष्ण संके कथयती उत्तम मत माता वजती ब्राह्मणी बालस्वभाप्रभुहसन राखालाइंगितेन कथयती ताम गानाय ब्रूहि ब्राह्मणी गान गायती भक्ता हस हरे क्रीडिष्यामी अदयनम आपतवान्स्थुवने महिला उपरिस्थ उपस्थरीस्थ प्रकोष्ठा नीच अह काल श्री प्रभोसमीपे मणि तथा दैकता उपष्टा सही नरेन्द्र प्रकोष्ठ प्रविषम सम वद्रको मुक्तृपाण अटीन कठिन तथा नरेन्द्र नरेन्द्र आगम्य श्री प्रभोसमीपे उप्री प्रभु श्रावन नरेन्द्र महिला विषय अत्यथ विरागम प्रकटयती महिला संसर्ग ईश्वरलाभे महां प्रत्युह इदी व्रीरामकृष्ण काम भी वाच न व्यवहरती सर्व श्रृणोति नरेन्द्र पुनः कथयती अहम कामे शातिम अहम ईश्वर अपि न वाचा श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति निर्नम सदृशा पश्य वक््र वागर नरेन्द्रो मध्ये मध्ये सता वजती सत्य ज्ञानम नक्त अष्टवादनमत श्री प्रभुश्याम उप अस्थकभक्ता अभी पुरात उपांद्रलयीय कार्य सामप्य श्री प्रभु साक्षात्कर् आगत हस्ते चुरी नारंगफला तथा चे पुष्पल्येन्द्र भक्ता एक, एक तथा श्रीप्रभु प्रतिकश्यथा हृदय से निखिवक्तव्य निवेदय सुरेन्द्र मणिप्रभृति पश्य कार्यालीन् कृत्यजातं सम्पाद्य समागतः अस्मि अचिन्तयं नवयुगले पादं न्यस्य किं स्यात् कृत्यं समाप्य समागम् एव वरम् अद्य वैशाखस्य प्रथमो दिवसः पुनः मङ्गलवासरः कालीघाटगमनं न सम्पन्नम् अचिन्तयं यः काली यः कालीं निश्चयेन अवगतवान् तद्दर्शनेन एव सिद्ध्येत प्रभुः श्रीरामकृष्णः स्मृतं गुरु कौती सु्र गुरदर्शनाथ साधुदर्शनाथ श्रुत पुष्फल आगत अतएता आनीतवानताक परम भगवता मन पैठते कोप्पी एका मुद्रा दात का पुनः कोप्पी वह सहस्र रूप्यकर्म न दैधी भाव सश्रयती भगवान्नस भक्ति तथा गृह श्री प्रभुशिरो नोदय तया सत्यम उक्तम उक्त सुरे कथय य आगं न अपर्य संीत चिंत्र पुष्पे सज्जीकृतवा श्रीरामकृष्ण मणि सके वदती अहो कीदृशी भक्ति सुरेन्द्र आगछन आसम एतृम आनीतवा चतुरानक चतुरान मूल्य भक्ता सर्वे एव प्रस्थिता श्री प्रभु मणिपाल कर संवाहनाय वजती बीजनम कर्त च आशति